श्री कथा श्रीरामकृष्णकमृत एक परछेद विजय केदारादीन प्रति काम कांचन विषयकपदेशम बंधकार कामनी कांचने काम कांचने काम कांचने ईश्वर साक्षात्कार रुंध है एकद्वा श्री प्रभु स्वीय प्रोक्षित आदाय आदय सन्मुख अपि अूय भूयो मश्यथ एक आवरण काम कांचनो अपशरत चिदाननंद पश्य भो य सुखम त्यक्त जगस्सुख त्यक ईश्वरस्त दिष्ठ केचन उपबिष्टा केचन दंडा संतो सनोंवद्दचन शुण्व श्रीरामकृष्ण केदार विजयादीं प्रति जायासुख सुखम त्यक्तुखें तक कामनी कांचनेवरण यूय तो एवदीर्घ गुंफा तथा भी तम्यते ब्रूत मनसा विचारयत विजय आम तत्व सत्यं केदारो निर्वाकसन तुषणी आस्ते। श्री प्रभु वदी सर्वान्शा रमणीजन वैन का गृहमगछृं पर्यट्य राम भवन यातः का महोदय अवदम यान शुक दे का महोदय तस् भार्वद सा किम जातं। किम जातं। इती वदंती आशीत। ते तथा किंत किंत वदी आसत अत महोदय उत्तर तेरा एवं दाष गीतागवतवेदा हाष्यम्यद भार् हस्ते उच्य मैं ऋप्यकयमीपे स्थाप न शक्य में मे प्रधान प्रधानकिकको बहुवृत्ती व्यवस्था समर्थः, किन्तु न व्यवस्था कशन उतवा गोलापी शरण ब्रज, तदा कर्म भविष्य गोलापी प्रधान प्रधानक आश्रिता पूर्वकथा दुर्गदर्शन स्त्रीलोक तथा क्रमशः अधोगामी मग पुमा बोध्धम नर्हती अवतेना नीचे यदा यानेन दुर्गम उपागछम तदा प्रतीयते स्म युद्ध साधारण मगेण आगतस्त पशा युतस्थल मितादेशस्मी की क्रमश अधोगामी मार्ग यो भूतावेष्टो जाता स ज्ञात न शक्न यदम भूतग्रस्त अस्ति सह स अस्मी विजय सहास्यम प्राप्यते है भूतवैद्य उपसाती भूतावेशू्यम श्रीरामकृष्ण ते वचन से उत्तर न प्राद क उक्तवाक्षा स पुनः स्त्रीलोक विषय वार्ता कौती श्रीरामकृष्ण योद मम पत्नी उत्तमा एक पत्नी न मंदा समेशा हाष्यम ये कामनी कांचन निरतासवेशा कि बोधुम न शक्व ये दावा दीवक ते प्रा न जानती क सम्य प्रयोग ये ते भूयसा बोधुम शक्वती स्त्री माया मयारू नारदो रामं स्तुवन आसी हे राम यवत तदंसा तव माया मयारूपिण्यांशसूता स्त्रिय न्यम कमी व वर वाचा एतत यथा एकतुर यहाव शुद्धा भक्ति सैदी यथा तव जगन मोहिन्या माया मुग्धो नश्याम। न सैम गिरीगेन्द्रादी प्रत्युपदेश भ्राता गिरी तथा तस् नगेन्द्रादीभ्रातपुत्र कर्मडी नियुक्तो जाता नगेंद्रो व्यवहार जीविता श्रीरामकृष्ण गिरीदी प्रति युष्मा वच् युष्मा संसारे आसक्त न भाव्य दृश्यताबोधो ज्यान जाता सदसद्विचार साम्यम जातनी तमी गृह गच्छ क्वचिद् आगन्तव्यं दिनद्वयं वा स्थातव्यं किञ्च युष्माभिः मिथः प्रणयाबद्धैः स्थातव्यं तदैव मङ्गलं स्यात् किञ्च सानन्दं स्थातव्यं यात्राभिनेतारो यदि एकतान् गानं कुर्वन्ति तदैव अभिनयः सम्यक् भवति अपि च ये शृण्वन्ति तेषाम् अपि आह्लादो जायते ईश्वरे अतिक मनो निधा किंचन मनोयोग संसारिकवर्तनीय साधौ ईश्वरेनकमसो कर्मण चुरानकमस साधौ ईश्वर प्रसंगुवधा सर्पलांगूमर्दने कथमी पी। लांगूपीडयाव स आधिक्यन दूयते पंचवट्या सहचरिया कीतन सहसा मेघो झंझा च्री प्रभु झाउ तरुतल प्रति गमन सीथिवासी गोपाल छत्र विषय उत्वा गोपाल मटर्महद वदी त्रवता उत स्थाप्त आगत पंचवटी तले पंचवटीतले कीतनाजन जात प्रभु आगत उपचरी गान गाय भक्ता पिता केचन उपा केचन दंडा सी हनिवासर अमावस्या आसत जैष्ठमा अद मध्ये मध्ये मेघसघटना स्म हठा झंझा उपस्थिता श्री प्रभु सभक्त स्वकोष्ठ प्रत्याृत कीर्तन प्रकोष्ठे भविष्य निश्चय जाता है श्रीरामकृष्ण शिथी निवासी गोपाल प्रति छत्र आनीत भो गोपाल महोदय न गानम शुण्व विस्मृत अस्म छव्या पतिमस्ोपाल झिति आने ग श्रीरामकृष्ण अहम तो एकद विन्यस्तस्वभा पर राखाएकमंत्रण प्रसंगे तयोदशन वक्तव्यदश्ती अवदत किंच गोपाल गवाम गोष्ठी समेशाम हास्यं, यद तद समेशा हाष्यम यदस्थकाराण्यादेश एको वदति गोपाल एको वदति वदती हरिटी एको वदति हर वदती तस्य गोपाल इत्यस्य अर्थो गवाम गोष्ठी समेशा हास्यम, सुंद्रो गोपालम उद्देश्य सानंदम वदति कानू कृष्ण क्वा,